हम अपनी बात तुम से एक पहेली पूछने से शुरू करते हैं पहेली ध्यान से सुनना और बताने के लिए हाथ उपर उठाना और जब हम पूछें तो एक साथ बता देना ठीक है अच्छा सुनो पहेली की करता रखवाली बाघों की जैसे माली घर की करता रखवाली बाघों की जैसे माली स्वामी का सुख साज रहे भो भो भो आवाज करे स्वामी का सुख साज रहे भो भो भो आवाज करे घर की करता रखवाली घर की करता रखवाली घर की करता रखवाली बताओ कौन यह है कुत्ता तुम तो कुत्ते की बोली भी पहचानते हो ना सुनो जरा <park rapidly प्राँगा> बच्चों तुम जानते हो लोग कुत्ते को पालते हैं क्यों पालते हैं वो घर की रखवाली करता है वो घर में किसी अनजान को आने नहीं देता कोई बाहर का आदमी घर से कोई चीज उठाकर नहीं ले जा सकता अच्छा बच्चों तुम्हें कुत्ते की कोई छोटी सी कविता आती है हम्म आती तो होगी दादा जी ने जिखाई थी एक कवीता कुट्टा बूला भो भो भो मेरी घर में आया क्यों भो मो कुट्टा भोग रहा है सूने वाला चोक रहा है चलो हम तुम्हें एक कहानी सुनाएं चाचा के घर एक था बोलो कौन था हां हां हां ढेचू ढेचू गधा और एक था बक बक बक बोलो कौन हां कुत्ता चंदू चाचा के घर एक गधा था और एक कुत्ता कुत्ता दिन भर आराम करता गधा दिन भर बोझ लादा करता रात को कुत्ता जोर जोर से भौंकता कुत्ते का स्वामी चंदू चाचा कुत्ते को फटकारता अरे चुप हो जा सोने भी नहीं देता गधा तो पहले से ही गुस्सा था कि गुट्टा बिना कुछ काम धाम किये खाता है दिन भर मोज उडाता है एक रात गधे ने मालिक से शिकायत की स्वामी स्वामी इस कुट्टे को घर से भगा दो यह आपको भी नहीं सोने देता और मुझे भी नहीं सोने देता आआआआ चंदू ने कुत्ते को लाठी मार मार कर घर से भगा दिया और आराम से सो गया अब गधा बहुत खुश हुआ <laughs> रात को आए चोर चंदू का सब सामान ले गए चंदू चाचा बहुत दुखी हुए थोड़ी देर बाद कुत्ता आया और चन्दू की धोती पकड़ कर लगा खिचने। अरे वो एक खेत की ओर चलने का इशारा करने लगा। जहां चोरों ने सामान गार दिया था। चन्दू खेत में गया। उसने वहां जमीन खोद कर सारा सामान निकाल लिया। और घर ले आया। घर आकर चंदू ने सबको बताया सब कहने लगे अरे भैया चंदू कुत्ता स्वामी भक्त है वफादार है इसने अपने स्वामी का सामान बचा दिया गधा स्वामी भक्त नहीं है क्योंकि उसने चोरों को भगाया नहीं और स्वामी को जगाया नहीं कुत्ता स्वामी भक्त है अच्छा बच्चों स्वामी भक्त कुत्ता तो गया अब ये बताओ ये कौन है म्याऊँ जाती शेर की मसी कहलाती हर घर में वो मिल जाती म्याऊ म्याऊ म्याऊ बोलो कौन शाबाश शाबाश बोलो आ हां बिल्ली तुमने तो पहचान लिया हैं कुत्ते की तरह बिल्ली भी लोग पाल लेते हैं बिल्ली दूध की भी शौकीन होती है और मांस भी खा लेती है बिल्ली के पंजे पकड़ का काम करते हैं तभी तो वो पेड़ पर चढ़ जाती है कुत्ते के पंजे सपाट होते हैं कुत्ता पेड़ पर नहीं चढ़ पाता बिल्ली बड़ी चटोरी होती है घर घर घूमती है दूध पी जाती है खीर खा जाती है वो कुत्ते की तरह किसी को काटने नहीं दौड़ती नी सुनाई कहानी का नाम है नानी की बिल्ली क्या नाम है बोला नानी की बिल्ली नानी के घर चूहों का जोर चूहों का शोर कपड़ों को कुतरे अनाज को खाएं और किताबों को कुतर डालें कभी-कभी नानी की उंगलियां कुतर डाले हां नानी चूहो से बहुत परेशान हो गई नानी ने पाली एक चितकबरी बिल्ली म्याँ, म्याँ, म्याँ, म्याँ, म्याँ, म्याँ, म्याँ। बस दिल्ली के आते ही बदल गई दिल्ली दिल्ली यानी नानी का घर। अब जो चूहा नानी के आंगन में आता बिल्ली का भोजन बन जाता। चूहों में भगदड़ हो गई लदड़ पदड़ और पीछे दवड़ पड़ी बिल्ली। बिल्ली भी कभी इधर कभी उधर चुँ चू चू चू चू चू चू चू चू है सब भाग गए नानी तो खुश हो गई हां अच्छा बच्चों बताओ नानी क्यों खुश हो गई हैं शाबाश अरे तुम तो बड़े होशियार बच्चे हो हां नानी इसलिए खुश हो गई कि चूहे से छुट्टी मिल गई चूहे ना अब अनाज खाएं ना अब कपड़े कुतरें पर अब दूध खीर चाट जाए कौन बिल्ली नानी या बिल्ली को भगाने लगी मगर बिल्ली घर से नहीं गई नानी खीर बनाकर रख देती तो बिल्ली छुपकी चुप के आती बिना शोर मचाए और खीर खा जाती कभी दूत भी जाती वह ऐसी छुपकी चुप के आती कि नानी को खबर ही न हो। नानी ने होप कोशिशकी। मगर बिल्ली नहीं पकड़ी गई क्योंकि वो दबे पाउं आती थी बच्चो तुम भी तक कभी कभी दबे पाउं निकल जाते हो चुप चुप दीरे दीरे ताकि मा को पता न लगे हैं? हाँ।, हाँ तो ऐसे ही दबे पाउं आ जाती थी बिल्ली एक रो नानी ने बिल्ली को खीर खाते पकड़ लिया बिल्ली की पिटाई की और घर से भगा दिया बच्चों बिल्ली भी नाराज होकर चली गई घर में फिर चूहे कूदने लगे नानी के तो नाक में दम आ गया बच्चों जानते हो नानी ने फिर क्या किया मीठी मीठी खीर बनाई बिल्ली को बुला के लाई मीठी मीठी खीर बनाई बिल्ली को बुला के लाई घर बिठाकर खीर खिलाई तब चूहो से छुट्टी पाई घर <laughs> बिठाकर खीर खिलाई तब चूहो से छुट्टी पाई हां अब बिल्ली खूब दूध पीती है खुश रहती है अब बिल्ली दबे पांव नहीं आती बिल्ली भी खुश और नानी भी खुश दूध भरी कटोरी दूध भरी कटोरी बिल्ली बड़ी चटोरी दूध भरी कटोरी बिल्ली बड़ी चटोरी dabe pau a jati hai khir maze se khati hai dabe pau a jati hai khir maze se khati hai doodh par ek